आउटपुट यदि आपको बड़ा चाहिए तो इनपुट भी आपको बड़ा ही देना होगा अर्थात यदि आपको फल बड़ा चाहिए तो उसके लिए आपको कर्म भी बड़ा ही करना पड़ेगा अब आप लोग चूंकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग समझदार हो और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है तो सुप्रभात सभी को आई फ्रॉम होम के डेली डोज कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज है दिनांक नौ फरवरी दो और आज के ऑडियो में हमारे लिए चर्चा का मुख्य विषय होने वाला है भारत के भूगोल के अंतर्गत पहला अध्याय भारतीय उपमहाद्वीप ठीक है, है, है ना तो भारतीय भूगोल के अंतर्गत टोटल 18 चैप्टर्स हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है और वो पीडीएफ के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यही वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेना फिलहाल वो अभी मैंने बनाया नहीं है तो आपके पास होगा नहीं तो विषय की हम लोग शुरुआत करें आ, उससे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम से थोड़ा सा परिचित करवा देता हूं डेली डोज कार्यक्रम घर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक दैनिक मार्गदर्शन कार्यक्रम है इसका उद्देश्य प्रतिदिन की तैयारी में अभ्यर्थियों के साथ रहकर उन्हें सहयोग प्रदान करना एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि उनकी तैयारी निरंतर एवं निर्बाध रूप से चलती रहे किसी प्रकार का ब्रेक ना लगे और साथ में यह एक जो कार्यक्रम है यह एक पैसे मेंटरशिप कार्यक्रम है पैसेव मेंटरशिप का मतलब ये रहेगा कि इसमें आपका मेंटर अधिक सक्रिय नहीं रहेगा इसमें ज्यादातर काम आपको ही करना है मेंटर सिर्फ आपको मार्गदर्शन देगा कि आपको कैसे चीजों को डील करना है कैसे चीजों को समझना है और बाकी की सहायता ठीक है, है? ज्यादातर काम आपको ही करना पड़ेगा तो इस कार्यक्रम की संरचना में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो इसे समझने में चीजों को क्योंकि पूरे वर्ष में बारह माह होते हैं तो इस कार्यक्रम में प्रत्येक माह के लिए एक निश्चित विषय होता है जैसे उदाहरण के लिए जनवरी के लिए विश्व का भूगोल था अब चूंकि जनवरी निकल गया है तो इसको अगले जनवरी में कवर किया जाएगा वर्तमान में अर्थात फरवरी माह के लिए हमारा विषय रहेगा भारत का भूगोल ठीक है उसी भारत के भूगोल का पहला अध्याय आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर अगले माह यानी मार्च के लिए रहेगा पर्यावरणीय पारिस्थिति और जैव विविधता ठीक है तो इसकी पूरी सूची आप वेबसाइट पे मेंटरशिप वाले पेज पे जाकर देख सकते हो और कार्यक्रम की पूरी संरचना भी आपको वहां पर और मिल जाएगी तो आपको ज्यादा बेहतर वहां पे समझ में आएगा ठीक है फिर इसके बाद ये जो कार्यक्रम है ये सोमवार से शनिवार तक चलता है और इसमें प्रतिदिन आपको क्या क्या मिलेगा वो भी थोड़ा सा आप लोग समझ लो इसमें सबसे पहले तो आपको एक ऑडियो लेक्चर मिलता है जो कि अभी आप सुन रहे हैं ऑडियो प्लेयर के ठीक नीचे आप देखोगे तो आज के मुख्य विषय की पूरी सूची भी मैंने लगा दी है कई बार क्या होता है ऑडियो में हम लोग सुनते रहते हैं फिर वो भूल जाते हैं कि अभी क्या बताया था तो उसको बार बार आगे पीछे करना पड़ता है इसलिए मैंने जो मुख्य विषय वस्तु है वो पूरी की पूरी नीचे ऐसे लिख के लगा दी है एक ड्रॉप डाउन मैनी खुलेगा आप उसमें से इस अध्याय की पूरी सूची अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं लिख सकते हैं ताकि आप उसके अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकें तो एक तो ये ऑडियो लेक्चर मिलेगा दूसरा ऑडियो लेक्चर के ठीक नीचे आपको पूरी प्ले मिलेगी भारतीय उप टॉपिक की फिर उसके आप और नीचे जाओगे तो आपको मेंस के लिए तीन अभ्यास प्रश्न मिलेंगे जिनमें से आपको कम से कम एक का उत्तर लेखन का अभ्यास काम करना है प्रतिदिन गलत सलत जैसा भी बने आपको अभ्यास काम करना है अब जब डेली फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आंसर की क्वालिटी आनी भी शुरू हो जाएगी तो इस तरीके से आपको मेंस के अभ्यास प्रश्न मिलेंगे तीन फिर और नीचे जब आप जाओगे तो आपको प्रिलिम्स के लिए दस अभ्यास प्रश्न भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल आपकी वास्तविक प्रिलिम्स परीक्षा के स्तर के होते हैं मतलब उस समय यह नहीं रहेगा कि बस एक आ, सीधे सीधे जैसे वो स्टेट पीसीएस वगैरह में नहीं पूछे जाते क्वेश्चंस, तो वैसा आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर बिल्कुल वही लेवल रहेगा जो यूपीएससी में सीधा फीलिंग आती है ना एग्जाम में बैठने की प्रिलिम्स में तो वो प्रिलिम्स वाले क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे मिलेंगे बिल्कुल जैसे यूपीएससी पूछता है वैसे ही उसी स्तर के यहाँ पे मिलेंगे तो इस प्रकार से आपको डेली डोज कार्यक्रम में कुल चार चीजें मिलेंगी एक तो ऑडियो मिलेगा दूसरा मुख्य विषय वस्तु मुख्य विषय की पूरी विषय वस्तु की लिस्ट मिल जाएगी आपको और मुख्य परीक्षा के लिए तीन अभ्यास प्रश्न मिल जाएंगे और अंत में आपको प्रिलिम्स के लिए भी दस एमसीक्यू नीचे मिल जाएंगे ठीक है और मेरे विचार से एक दिन के डेली डोज के लिए इतनी सामग्री पर्याप्त है ठीक है इससे ज्यादा कोई भी अभ्यर्थी कवर कर भी नहीं सकता है फिर आपका अपना भी कुछ काम रहेगा ठीक है आपने अपनी स्ट्रेटी बनाई होगी रणनीति तो डेली डोज के लिए मेरे ख्याल से इतनी विषय वस्तु पर्याप्त रहेगी और मैं चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी नियमित रूप से इस कार्यक्रम को आ, कवर करेंगे अपनी उपस्थिति देंगे तो वो लोग एक छोटी सी रफ नोटबुक बना लें ताकि डेली का आप हल्का हल्का नोट करते जाओ या फिर जो मैं मुख्य विषय वस्तु की जो पूरी सूची है वो आपको प्रदान करता हूं तो वो आप उसमें लिख सकते हो ताकि आपको पढ़ते टाइम बार बार ऑडियो को ना सुनना पड़े कि आप क्या था इसके बाद क्या करना है ठीक है तो बस ये था कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम बढ़ते हैं मुख्य विषय की ओर मुख्य विषय में आ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय उपमहाद्वीप तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं आपको भारतीय उपमहाद्वीप पढ़ाने नहीं जा रहा हूं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्लास लेने वाला हूं कोई लेक्चर लेने वाला हूँ नहीं बल्कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस अध्याय से आपको डील कैसे करना है और इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको कैसे उनकी पढ़ाई करनी है ये सब मैं आपको बताऊंगा ठीक है कुल मिला के गाइडेंस आपको दे दूंगा और आपको एक पूरा रूपरेखा बता दूंगा इस अध्याय की ताकि जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपको पता रहे कि हाँ हाँ ये चीजें पढ़नी रहती हैं इस अध्याय में ठीक है जो लोग एकदम नए होते हैं विषय में उनको पता नहीं रहता ना कि क्या क्या चीजें पढ़नी है जो पुस्तक उनके पास है उसमें पता लगा कोई टॉपिक छूटा है फिर दूसरी कोई पुस्तक है तो उसमें वो टॉपिक दिया है लेकिन कोई तीसरा टॉपिक छूटा है कभी कभी वो टॉपिक आगे पीछे भी हो जाते हैं ठीक है तो लिखने का तरीका लेखकों का अलग अलग बदलता रहता है तो वो सारी असुविधाएं आपको ना हो इसलिए मैंने खुद ही इस चैप्टर की पूरी रूपरेखा संरचना बनाई है और वो मैं आपके सामने यहां पे रखने वाला हूं ठीक है ताकि आप जहां से भी पढ़ो बस आपको बता रहा हूं आपको मुख्य रूप से पांच बातें पढ़नी है पहली बात तो यह पढ़ना है कि उपमहाद्वीप क्या होता है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको उपमहाद्वीप का ठीक है पूरी समझ विकसित होनी चाहिए आपके अंदर फिर इसके बाद आप पढ़ोगे भारतीय उपमहाद्वीप का भूगर्भिक क्रम भूगर्भिक यानी होता है जियोलॉजिकल ठीक है फिर इसके बाद आप पढ़ोगे भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक विस्तार मतलब ये कहां से कहां कहां तक फैला है ठीक है अभी एक एक हेडिंग पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये पांच हेडिंग कौन कौन सी है तो तीसरा भौगोलिक विस्तार है इसके बाद आप पढ़ोगे चौथे नंबर पे भौगोलिक एकता के कारक मतलब ये पूरा का पूरा उपमहाद्वीप है तो इसमें बहुत सारी समानता तो कौन सी चीजें इसको एक प्रदान करती है वो यहाँ पे भौगोलिक एकता के कारक नामक हैडिंग में हम लोग पढ़ेंगे फिर इसके बाद पांचवी और अंतिम हेडिंग है उपमहाद्वीप की रणनीतिक एवं सामरिक स्थिति यह यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो पहला क्या उपमहाद्वीप क्या होता है दूसरा भारतीय उपमहाद्वीप का भूगर्भिक विकासक्रम तीसरा भौगोलिक विस्तार चौथा भौगोलिक एकता के कारक और पांचवा उपमहाद्वीप की रणनीतिक एवं सामरिक स्थिति ठीक है तो आइए अब इन पांचों शीर्षकों के अंदर क्या क्या है थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं उनको सबसे पहले उपमहाद्वीप क्या होता है तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इसमें आपको मिलेगा उपमहाद्वीप की अवधारणा अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई चीज क्या होती है उसकी पूरी समझ तो सबसे पहले आपको उपमहाद्वीप की अवधारणा पढ़ना है कि उपमहाद्वीप होता क्या है देखो महाद्वीप आपने पढ़े होंगे महासागर आपने पढ़े होंगे उपमहाद्वीप हो सकता है आपने नाइन्थ टेंथ में जो पढ़ाई होती है उसमें ना पढ़ाओ ठीक है तो उपमहाद्वीप का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है उसके बाद फिर आपको महाद्वीप और उपमहाद्वीप में अंतर भी समझना है ठीक है कि उपमहाद्वीप और महाद्वीप में आ, क्या क्या भिन्नताएं होती हैं इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप कहे जाने के पीछे आधार क्या है मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं ये यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन बना था ठीक है अब जो भी हो वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था तो इसके बाद फिर उपमहाद्वीप के अंतर्गत आपको पढ़ना है भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषताएं और जितनी आप अधिक पढ़ सको उतनी अधिक आपको पढ़ना है ताकि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको पता रहना चाहिए कि ये सब चीजें क्यों हो रही क्यों है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषताएं हैं तो इस विशेषता के कारण ये आ, मतलब यहाँ पे कोई आपदा आ गई है कोई यहाँ पे भूकंप आ गया है या कुछ हो गया है तो वो जब आप विशेषताएं पढ़ोगे ना पूरे संरचना उपमहाद्वीप की तो आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है इसके सभी प्रकार के क्षेत्रों में फिर इसके बाद दूसरी हमारी जो मुख्य हेडिंग थी वो थी भारतीय उपमहाद्वीप का विकास क्रम। इसमें आपको मिलेगा गोंडवाना लैंड करके एक शब्द आप पढ़ोगे और भारतीय प्लेट पढ़ोगे फिर आप पढ़ोगे कि कैसे गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है भारतीय प्लेट वो टूटकर वहां से भारत की ओर बढ़ता है मतलब यूरेसिया की ओर बढ़ता है और कैसे यूरेशियन प्लेट से जाके वो टकराता है फिर हिमालय की उत्पत्ति होती है और ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो ठीक है इसके लिए आपको हो सकता है कि विश्व के भूगोल में महाद्वीपीय विस्थापन या प्लेट विवर्तन की जैसे टॉपिक्स को थोड़ा समझना पड़े तो कर लेना उनको थोड़ा सा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये किस तरीके से ये सिस्टम चलाए यहाँ पे इसके बाद आप हिमालय का निर्माण भी पढ़ोगे जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ टेथी सागर वगैरह पढ़ोगे वहां पे फिर आप पढ़ोगे इसमें भूगर्भिक स्थिरता एवं अस्थिरता इसका मतलब होता है कि पूरे उप महाद्वीप में कौन से भाग में हलचल बहुत ज्यादा होती रहती है और कौन सा भाग अपेक्षाकृत स्थिर रहता है उदाहरण के लिए आप जैसे देखोगे तो आये दिन हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां की आपको कोई ना कोई न्यूज मिलती रहती है कहीं भूस्खलन हो गया कहीं कुछ हो गया ठीक है लेकिन वहीं जो हमारा पठारीय भाग है प्रायद्दीपीय पठार इसमें आपको इतनी अस्थिरता थोड़ी सी कम मिलेगी ठीक है तो ये अपेक्षाकृत स्थिर भाग है प्रायदीपी पठार और जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पे आपको ज्यादातर अस्थिरता देखने को मिलती रहती है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के भूगर्भ विकास क्रम में इतनी चीजें आपको पढ़ना है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग की ओर तीसरी हेडिंग थी उपमहाद्वीप का भौगोलिक विस्तार भौगोलिक विस्तार मतलब कितना बड़ा है कितना विशाल है कैसे फैला हुआ है तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी एक तो मिलेगा उपमहाद्वीप का अक्षांसीय एवं देशांतरीय विस्तार अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं आप लोग समझते हो अच्छे से अक्षांश रेखाओं को क्षेत्र रूप में खींचा जाता है जैसे कि आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है फिर इसके ऊपर आप कर्क रेखा देखोगे फिर और इसके ऊपर तो जो रेखाएं मिलती है वो आपको अक्षांसी रेखाएं कहलाती है ठीक है इसके बाद देशांतरीय रेखाएं खड़ी होती है ठीक है ना वर्टिकल होती है और इसी के हिसाब से वो टाइम जोन वगैरह आप देखते हो तो ये देशांतरीय विस्तार अलग होता है तो अक्षांसी विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये आपको पढ़ना है यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में इसके बाद फिर आपको पढ़ना है क्षेत्रफल एवं प्रादेशिक विभाजन क्षेत्रफल मतलब ये कितना विशाल भूभाग है तो फिर दूसरी द्वीपों से आप तुलना भी कर सकते हो कि पूरा जैसे मान लो एशिया है तो इसका क्षेत्रफल कितना है उसका कितने परसेंट भाग ये भारतीय उपमहाद्वीप है तो ऐसे करके आपको क्षेत्रफल पढ़ना है ऐसे याद नहीं करना फैक्ट में कि इतने वर्ग फुट या इतने वर्ग किलोमीटर टाइप का जो जैसे होता ना फैक्ट वो तो आपको करना ही करना है क्योंकि बिना उसके समझ में आएगा नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिविल सेवा परीक्षा में वो आंकड़ा महत्व तो नहीं रखता महत्व तो रखता है जैसे ग्रीनलैंड का अभी वो चल रहा था कुछ दिन पहले वो डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेना चाह रहे थे तो आपको ये देखना है कि ग्रीनलैंड कितना बड़ा है फिर हमारा उपमहाद्वीप कितना है और ये आपको सामान्य समझ के लिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो वो क्षेत्रफल आपको इस तरीके से पढ़ना है फिर देखना है प्रादेशिक विभाजन प्रादेशिक का मतलब होता है कि जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें अलग अलग क्योंकि विस्तार से हम वो भारत वाले चैप्टर में आगे जब आएगा तब पढ़ेंगे तो दूसरी हेडिंग ये हो जाएगी इसके बाद आगे आपको इसी भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आपको पढ़ना है उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं प्राकृतिक सीमाएं का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे प्रकृति ने पॉइंट बना के दिए हैं चाहे कोई पर्वत श्रृंखला हो या फिर कुछ और हो आ, कोई ऐसे ढाल हो कोई भ्रंश घाटी हो कुछ ऐसा हो तो कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई हैं और जो ये निर्धारित करती हैं कि भाई यहां तक भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र आता है इसके आगे फिर दूसरा क्षेत्र शुरू हो जाता है ठीक है तो वो आपको प्राकृतिक सीमाएं पढ़नी है फिर भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं वो भी आपको जानना है ठीक है तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा लेकिन बात वही है कि मुझे नहीं बताना है जब आपके दिमाग में ना एक जिज्ञासा बनती है कि अच्छा क्या क्या होता है तो जब आपके दिमाग में जिज्ञासा बनती है तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप जब पढ़ोगे तो वो याद रहेगा ठीक है थीके? अभी बता दूंगा आप सुन फिर भूल जाओगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत पढ़नी है फिर चौथे हमारी जो मुख्य हेडिंग है भौगोलिक एकता के कारक मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे उपमहाद्वीप में कॉमन रूप से हमें मिलती हैं या जिनका एक संयुक्त प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है ठीक है तो इसमें आपको सबसे पहले तो देखनी हिमालय की एकीकृत एक भूमिका कहने का मतलब जो हिमालय पूरा पर्वत है हमारा इसका प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप पर पड़ता है ठीक है और ये एक प्राकृतिक सीमा है हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं तो हिमालय के जो पूरा प्रभाव है जैसे आप देखोगे कि जब यहां से दक्षिण की ओर से मानसून चलता है तो हिमालय उसको रोक लेता है इससे क्या है पूरे उपमहाद्वीप में वर्षा होती है साथ ही इसका दूसरा ये है कि साइबेरिया की ओर से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं हिमालय यहाँ पे रोक लेता है इससे क्या होता है भारत में एक रहने लायक वातावरण बनता है आपको ये भी देखना है कि मान लो यदि हिमालय ना होता तो फिर यहाँ का भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा क्षेत्र कैसा होता आप जब वर्ल्ड के पूरे मैप को देखोगे तो आप देखोगे इस पट्टी में पूरे में मरुस्थल मरुस्थल दिखाई देता है रेगिस्तान ठीक है वैसा ही क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है यदि हिमालय नहीं होता तो।, तो इस तरीके से आपको हिमालय की भूमिका देखनी है इसके बाद एकीकृत मानसून प्रणाली जो मानसून होता है हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ते हैं वो केवल भारत के लिए नहीं है उसमें सारी जो जितना भारतीय उपमहाद्वीप है पूरा शामिल है उसमें आपका पाकिस्तान है नेपाल है भूटान है ये सब शामिल होते हैं तो एकीकृत मानसून प्रणाली इसके बाद नदी तंत्रों का जाल अब आप इसमें भी देखोगे कि कोई नदी ऐसे नहीं है कि भारत की नदी है तो वो केवल भारत में बह रही है पूरे उपमहाद्वीप से उसका संबंध है कुछ हिस्सा उसका नेपाल में रहेगा तो कुछ पता लगा भारत में बहेगा फिर आगे जाके वो अः बांग्लादेश में चला जाएगा फिर कुछ नदियां भी ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती है कुछ चीन के हिस्से में रहती है कुछ भारत की ओर आ जाती हैं कुछ भारत से पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं तो इस तरीके से पूरे नदियों का जो जाल बिछा हुआ है वो भी पूरे उपमहाद्वीप में एकीकृत प्रणाली है ठीक है तो भौगोलिक एकता के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है यहाँ पे। फिर पांचवी और जो आखिरी हमारी हेडिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर में इस हेडिंग का नाम है उपमहाद्वीप की रणनीतिक एवं सामरिक अवस्थिति अवस्थिति माने होता है लोकेशन ठीक है कि जहां पर लोकेटेड है ये हमारा उपमहाद्वीप उस स्थान का क्या महत्व है तो इसमें आपको ये समझने में सहायता मिलेगी कि भारत अपने पड़ोसी देशों से और विश्व के अन्य देशों से संबंध किस आधार पर स्थापित करता है ठीक है उदाहरण के लिए जैसे मान लो आपने अरब देशों को पढ़ा होगा तो अरब देशों में उनकी जो स्थिति है उस हिसाब से वहां पे उनको पेट्रोलियम या जो कहना चाहिए क्रूड ऑयल वगैरह मिलता है तो उनके जो अन्य देशों से संबंध है तो वो तेलों के आधार पर डिसाइड होते हैं तो भारत की भी स्थिति है इसमें भी कुछ खास विशेषताएं हैं तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भारत की पूरी भू राजनीति डिसाइड होती है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से और विश्व के अन्य देशों से किस प्रकार से अपने विदेश संबंध स्थापित करेगा वो यहाँ पे इस एडिंग के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है तो इस एडिंग में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा या क्या क्या आपको पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति का प्रभाव आप यदि अच्छे से देखोगे पूरे मैप को तो जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसके बिल्कुल सेंटर में हमारा भारत है ठीक है भारत है या भारतीय उपमहाद्वीप है तो इससे क्या होता है इससे दोनों तरफ जो व्यापारिक मार्ग है समुद्री व्यापारिक मार्ग तो वो भारत क्या है उसके सेंटर में है तो ये दोनों तरीके के क्षेत्र को लिंक कर सकता है इसकी स्थिति ये है और बाकी और चीजें आप पढ़ लेना इसमें पढ़ने को आपको मिलेगा फिर हिमालय का सामरिक महत्व देखो युद्ध के टाइम पे ये भी डिसाइड आ, ये भी चीजें एक बड़ा फैक्टर होती है कि लड़ने के लिए जो मैदान कैसा है युद्ध भूमि कैसी है तो स्ट्रेटेजिक रूप से जो हिमालय है वो किस प्रकार हमारी मदद करता है वो भी आपको इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ना है फिर साझा संसाधनों की भूमिका अब देखो कुछ संसाधन जो उपलब्ध हैं पूरे उपमहाद्वीप में उपलब्ध हैं। अब जो उपमहाद्वीप में पूरे संसाधन हैं तो बाकी के देश भी इसमें लगे हुए हैं तो ये साझे संसाधनों के कारण भारत अपने पड़ोसियों से अपने संबंध कैसे हो वो स्थापित करने में ये चीज अपनी भूमिका निभाती है ठीक है ना हम ये नहीं कर सकते कि यार हमारा तो पूरा संसाधन अलग है हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे जब बंटवारे की कोई चीज होती है तो जाहिर सी बात है उसमें हमें आपसी संबंध कुछ संधि कुछ समझौता इत्यादि करने होते हैं ठीक है थीके? तो संसाधनों के उदाहरण के लिए कोई नदी है मान लो भारत में भी बहती है वो बांग्लादेश में भी बहती है तो जाहिर सी बात है भारत अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता बांग्लादेश अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता इसके लिए दोनों को मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा चाहे वो पाकिस्तान हो या अन्य देश हो ठीक है तो चूंकि संसाधन साझा रूप से या शेयर्ड फॉर्म में उपलब्ध हैं इसलिए कोई देश अपने आप को अलग थलग नहीं रख सकता उसको कुछ ना कुछ संधि समझौता या बातचीत वगैरह करना ही पड़ेगी तो जैसे साझा संसाधनों की भूमिका होती है वैसे ही साझा चुनौतियों की भी भूमिका होती है उदाहरण के लिए मान लो कहीं कोई चक्रवात आ रहा है तो वो एक देश को तो प्रभावित करता नहीं पता लगा वो कहीं और से उसने चलना शुरू किया फिर वो एक देश से टकरा रहा है फिर पता लगा किनारे किनारे वो बांग्लादेश से टकरा तो किनारे किनारे भारत की ओर आ गया या फिर मानसून है जैसे पूरे मानसून का आ, मतलब आ, प्रभाव है वितरण है तो वो चूंकि एक विशेष देश के हिसाब से आता नहीं मानसून को क्या पता कि ये कौन सा देश कहाँ से शुरू होता है उसको तो पूरा उपमहाद्वीप पता है और वो उपमहाद्वीप के हिसाब से आएगा फिर साझा चुनौतियों का मतलब जैसे भूकंप है अब पूरा का पूरा जो हिमालयन क्षेत्र है वो एक फॉल्ट लाइन है एक प्रकार से तो वहां पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं अब भूकंप का प्रभाव एक विशेष देश में पड़ने वाला नहीं तो जाहिर सी बात है कि जो डेटा है आंकड़े हैं, वैज्ञानिक है ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं ठीक है थीके? ताकि इन साझा चुनौतियों से निपटा जा सके तो कुल मिला ये जो पूरा उप है ये किस प्रकार से भारत की रणनीतिक एवं सामरिक नीति को प्रभावित करता है ये सारी चीजें भी आपको इस अध्याय में और इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़नी है ठीक है तो ये थी पूरी विषय वस्तु भारतीय उपमहाद्वीप की जिसकी आपको पढ़ाई करनी है आशा करता हूं कि ये समझ में आपको आ गया होगा अब इसके बाद आप ये भी पूछ सकते हो कि ठीक है आचार्य आपने ये तो बता दिया कि भाई ये, ये चीजें पढ़नी है लेकिन ये चीजें हमें मिलेंगी कहां पढ़ाई कहाँ से करनी स्रोत कौन से होंगे तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इस काम के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। आपको चीजें जहां से पढ़नी है आप पढ़ सकते हो महत्व तो इस बात का नहीं है कि आप किस स्रोत से पढ़ रहे हो बल्कि इस बात का है कि आप जहां से भी पढ़ें, अध्ययन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए सही होनी चाहिए और नवीनतम अपडेट वाली होनी चाहिए ठीक है भूगल के अपडेट वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होते पर यह है कि थोड़ा सा आप प्रामाणिक स्रोतों से पढ़ सकते हो और दूसरा मैं आपको थोड़ा यदि हिंट करना भी चाहूं तो वर्तमान में मुझे ऐसा कोई टॉपिक वो कहना चाहिए कोई पुस्तक नहीं मिली या कुछ भी ऐसा स्रोत नहीं मिला जिसमें मैंने ये पूरी टाइमलाइन बनाई वो पूरी की पूरी जीव की त्यों आपको मिल जाए मिलेगी तो भविष्य में यही आई एस फ्रॉम होम की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी लेकिन अभी वो उपलब्ध है नहीं है तो इसलिए आपको इधर उधर से जुगाड़ करके पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए आप, आपके पास यदि कोई पुस्तक है तो उसमें आपको उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल सकता है वो सब नहीं मिलेगा जो मैंने आपको जो अभी टाइमलाइन बताई है ठीक है उसके लिए आपको इंटरनेट की सहायता ही लेनी पड़ेगी और इसके अलावा आप चैट जीपीटी या जेमिनी एआई की भी सहायता ले सकते हैं पर इनका प्रयोग करने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इनकी जानकारी में थोड़ा सा वो रहता है कि भाई ये कितनी प्रामाणिक जानकारी दे रहे कैसे दे रहे तो आपको करना क्या है कि आप जो पूरी विषय सूचिए इसका फोटो या इस स्क्रीन जो भी है वो फोटो अपलोड कर देना एआई के ऊपर फिर उससे पूछना की ये पूरी विषय वस्तु है और इसमें तुम एक एक हैडिंग को मुझे समझाओ ठीक है तो वो आपको एक एक हैडिंग को बुलेट पॉइंट में या जैसे भी आपको समझा देगा बाकी चीजें आप इधर-उधर से पढ़ लेना कुछ अपनी भी बुद्धि लगा लेना कि अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए तो एआई का प्रयोग करते बस आ, करते समय बस एक चीज का ध्यान रखना कि उसने जो भी जानकारी दी है विशेष रूप से जब वो फैक्ट वगैरा देता है जैसे कोई क्षेत्रफल बता रहा है आपको या फिर कुछ और बता रहा है जहां पे डेटा है आंकड़े है उन चीजों पर बस आंख बंद करके विश्वास नहीं करना हाँ जो विश्लेषण है विश्लेषण को आप बिल्कुल तवज्जो दे सकते हो क्योंकि जो एआई है वो विश्लेषण बहुत अच्छा करता है चीजों का तो ये थी थोड़ी सी जानकारी कि, कि किस तरीके से आप स्रोतों का उपयोग कर सकते हो और साथ ही ये था हमारा आज का मुख्य विषय आशा करता हूं कि इस मार्गदर्शन से आपको कुछ सहायता मिली होगी और अब आप भारतीय उपमहादीप नामा इस टॉपिक की व्यवस्थित तैयारी कर सकेंगे तो चलते चलते अब आपको एक थोड़ा सा टिप और दिए देता हूं मैं हर दिन के डेली ऑडियो में एक या तो स्टडी टिप टिप दूंगा या फिर वेबसाइट का कोई ऐसा विशेष फंक्शन है तो वो आपको बताऊंगा आज के लिए मैं आपको वेबसाइट का एक छोटा सा फंक्शन बताता हूँ कि जो वेबसाइट आप जो देख रहे हो अभी ऊपर हैडर में हैडर माने जो एकदम टॉप सेक्शन है जहां पे इस सेक्शन का नाम लिखा रहता है उस पर एक लोगो लगा है आई फ्रॉम होम का उसपे लोगो पे यदि आप क्लिक करोगे तो वो आपको सीधा वेबसाइट के फुटर सेक्शन पर जंप करा देगा फुटर सेक्शन का मतलब होता है कि वेबसाइट का सबसे नीचे वाला हिस्सा इस सेक्शन में आपको वेबसाइट के सारे प्रोग्राम्स के जो लिंक हैं, वो एक जगह मिल जाते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे उस कार्यक्रम तक पहुंच सकते हो तो मतलब जो हमारा लोगो है वेबसाइट पर सबसे ऊपर लगा है वो एकदम मृत लोगो नहीं है वो सजीव लोगो है वो काम भी करता है आप उस पर क्लिक करके देखना वो सीधे आपको नीचे जंप करा देगा तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं भारत के भूगोल के अगले अध्याय के साथ जिसका नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार